नसीब ने अपने मालिक की सात साल सेवा की थी अब मां को देखने का समय आ गया है हैंस ने मालिक से कहा मालिक ने कहा तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है यह रहा तुम्हारा वेतन और फिर मालिक ने हैंस को सोने का एक बड़ा टुकड़ा दिया जो लगभग हैंस के सिर जितना बड़ा था हैंस ने अपनी चादर में सोने को बांधा फिर उसे अपने कंधे पर लाद कर अपने घर के लिए रवाना हुआ कुछ देर बाद वो भारी सोना ढूंढते ढूंढते थक गया। उसे सामने से आता दिखाई दिया। देखो हेंस ने कहा, सोने की इस गार्ड घुड़सवार बजाय घोड़े पर आराम से सवारी करना कितना अच्छा होगा फिर घुड़सवार ने हेंस से कहा अगर तू मुझे अपना सोना दोगे तो मैं तुम्हें बदले में अपना घोड़ा दे दूंगा मुझे बहुत खुशी होगी हैंस ने कहा लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरा सोना बहुत भारी है घुड़सवार घोड़े से उतरा और उसने सोना ले लिया फिर उसने हैंस की घोड़े में चढ़ने पर घोड़े पर चढ़ने में मदद की अंत में घोड़सवार ने कहा जब तुम तेज गति से जाना चाहो तो अपनी घोड़ा अप। अप। सरपट भागने लगा हैं काबू नहीं कर पाया और कुछ देर बाद वो धड़ाम से एक गड्ढे में जाकर गिरा सौभाग्यवश किसान अपनी गाय के साथ सड़क पर आ रहा था उसने घोड़े को भागने से पहले पकड़ लिया पहले ही पकड़ लिया हैंस ने बड़ी मुश्किल से खुद को गड्ढे में से खींच कर बाहर निकाला अब वो काफी दुखी लग रहा था मैंने कभी भी ऐसे घोड़े की सवारी नहीं की जो मेरी गर्दन को तोड़ने की कोशिश करे हैंस ने किसान से कहा अब मैं तुम्हारी तरह गाय के पीछे पीछे पीछे धीरे धीरे चलूंगा जो हर दिन मुझे कम से कम दूध मक्खन और पनीर तो देगी देखो किसान ने हैंस से कहा मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद करूंगा मैं खुशी से घोड़े के बदले तुम्हें अपनी गाय दे दूंगा हेंस इस सौदे के लिए खुशी खुशी राजी हो गया किसान ने किसान ने हेंस के अच्छे दिन की कामना की फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और जल्द ही आंखों से उछल हो गया फिर हेंस गाय के पीछे पीछे चुपचाप चला हेंस इस सौदे के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहा था अब मुझे अपनी रोटी के लिए मक्खन और पनीर मिलेगा और जब त्यास लगेगी तो दूध पीने को मिलेगा मैं भला इससे ज्यादा और क्या चाह सकता हूँ दोपहर तक सूरज गर्म हो गया और सड़क तपने लगी थी हेंस को बहुत प्यास लगी थी इसलिए हेंस ने गाय को बांध दिया और अपनी चमड़े की टोपी में उसका दूध दूने की कोशिश की लेकिन गाय के थनों से दूध की एक बूंद भी नहीं निकली उसकी बजाय गाय ने हेंस को एक दुलत्ती मारी जिससे वो जमीन पर चित गिर पड़ा तभी सड़क पर एक कसाई अपने सुअर के साथ जा रहा था कसाई रुका और उसने पूछा क्या हुआ हैंस ने बिना समय बर्बाद किए कसाई को पूरी कहानी सुनाई मेरे पास पानी है लो पियोग कसाई ने कहा क्या तुम अपनी बूढ़ी गाय के बदले मेरे मोटे सुअर को लेना चाहोगे तुम वाकई में एक दयावान इंसान हो हैंस ने कसाई के प्रति अपनी अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा फिर उसने अपनी गाय सौंप दी और कसाई का सुअर ले लिया हैंस को सुअर के साथ दौड़ते हुए लगा कि वो कितना भाग्यशाली था थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो सफेद रंग की मोटी बत्तक लेकर जा रहा था हैंस को आदमी काफी मिलनसार लगा इसलिए हैंस ने उसे अपने भाग्यशाली शौदों के बारे में सब कुछ बताया आदमी ने उसे बताया कि वो अपनी बत्तख को बाजार ले जा रहा था जरा उठाकर देखो मेरी बत्तख कितनी भारी है फिर उस आदमी ने चारों ओर देखा और हैंस के कानों में फूस मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि यह शुगर तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है मैंने सुना है कि अगले गाँव में एक शुगर चोरी हुआ है वहां हर कोई चोर को तलाश रहे हैं यह सुनकर बेचारा हैंस डर के मारे पीला पड़ गया भगवान की खातिर मेरी मदद करो मैं यहाँ एक अजनबी हूं मेरा शुअर ले लो और तू मुझे अपनी बत्तख दे दो मैं मुसीबत में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा आदमी ने हैंस से कहा और फिर वो आदमी शुअर लेकर वहां से चंपत हो गया हैंस बत्तख को अपनी बगल में दबाए अपने घर की ओर चला वो ये सोचकर काफी खुश था कि माँ बत्तख को देखकर कितनी प्रसन्न होंगी जब हैंस लगभग अपने घर के पास पहुंचा तो उसे एक चाकू धार करने वाला दिखा जो पत्थर से धार लगाते समय खुशी से गाना गा रहा था हैंस ने थोड़ी देर उसे देखा आखिर में हैंस ने कहा आप अच्छी कमाई करते रहेंगे क्योंकि आप अपने काम से बहुत खुश लगते हैं हाँ आदमी ने कहा मैं अपने धंधे से अच्छी कमाई करता हूं अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो तुम भी मेरी तरह ही चाकू पर धार लगाओ अगर तुम मुझे वो बत्तख दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा पत्थर दूंगा अगर मेरी जेब में हमेशा पैसे होंगे तो मैं दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी बनूंगा लो तुम मेरी बत्तख लो फिर उस आदमी ने अपनी गाड़ी में से एक पुराना पत्थर हैंस को थमा दिया हैंस ने जब वो पत्थर उठाया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी मैं जो कुछ भी चाहता था वो मुझे मिल गया उसने कहा पत्थर बहुत भारी था हैंस उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा कुछ देर बाद वो कुएं पर पहुंचा उसने पत्थर को कुएं के किनारे पर रख दिया और फिर शांति से पानी पीने के लिए रुका जैसे ही हैंस पानी पीने के लिए नीचे झुका पत्थर को थोड़ा धक्का लगा और वो कुएं में जा गिरा फिर हैंस खुशी से उछल पड़ा उस भारी पत्थर से छुटकारा पाकर बहुत खुश था दुनिया में कोई भी मुझ जैसा भाग्यशाली नहीं हैस चिल्लाया फिर हैंस बिना किसी चिंता के घर पहुंचा वहाँ उसने खुशी खुशी माँ को अपने अच्छे भाग्य की पूरी कहानी सुनाई समाप्त